श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्क अथको न चुशोध्या बलराम का मथुरागमन सुखोपविष्ट श्री शु कु पर्यखेरा लेभे मनोरथान सर्वान्थिया चकार श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने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 जो प्राप्त नहीं हो सकती फिर भी भगवान की परम प्रेमी भक्त जन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते सायं वृत्तम कंस्यप्र चिकित्सित देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण ने साय काल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर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 कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े और तो क्या कहूं मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए स्वाणाम व सौम्यकांक्षित संजातम् मैं बहुत दिनों से से चाहता था कि कि आप लोगों में से किसी किसी न का दर्शन हो यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी अभिलाषा पूरी हो गई सौम्य स्वभाव चाचा जी अब आप कृपा करके यह बताइए कि आपका सुभा, सुभागमन किस निमित से हुआ शीशु पृष्ठो भगवता सर्व वर्णया मा स वैरा अनुबंधम वसुदेव्यम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भग, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदवंशियों से घोर वैर ठान लिया है वह बजदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है वा ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार बसदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था सो सब कह सुनाया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 समाधि गोपान सामिशत्मस उपाय नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो भेट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो या श्याम सौ मधुपुरी नृपते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 मुख कमल कुंभला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों तक का पता न लगा अन्यास तुध्यान निवृत्ता शेष वृत्त नाभ्य ध्यान लोकम आत्मलोकम घता इव भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्तवृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गई मानो वे समाधिस्थ आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा स्मर तस्परा शौरई अनुराग स्मृत हृदय बहुत सी गोपियों के सामने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 भगवान की लटकती लटकीली चाल भावभंगीरि प्रेम भरी मुस्कान चितवन सारे शोकों को मिटा देने वाली छुठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी चिंतन तो मुकुंद समेता संघ सोच अश्रुमुख्योचुता और उनके विरह के भय से कातर हो गई उनका हृदय उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था उनकी आंखों से आंसू थे। वे झुंड के उनके आठी होकर इस प्रकार कहने लगी अहोत स्तवन अहो विधात स्तवन क्विदया संयोज मैत्र प्रणय सा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 परोग परोग यह कितने दुखी बात है विधाता तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले कितना सुंदर है वह काले काले घुराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं मरकत मड़ी से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की चोच सी सुंदर नासिका तथा अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा जो सारे शोकों को तक्षण भगा देती है विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो सचमच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है अक्रूरम क्रूर स्व भरते समाचया नहीं से खिले हम जानती हैं इसमें अक्रूर का दोष नहीं है है यह तो तुम्हारी क्रूरता वास्तव में अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आखें तो हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। न विहाय सुतान पतिम तदास मध्योपगता नियम अहो नंदनंदन नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से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 और मंद मंद मुस्कान से युक्त नुखार का मादक मधु वितरण करते हुए मथुरापुरी में प्रवेश करेंगे तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाएंगे मुकुंदो मधु मंजुभाषित गृहित चित्त पर कथम पुनर्न प्रतिस्य भला या या हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही आदि की आज्ञा में रहते हैं तथापि मथुरा की युतिया अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगे और ये उनकी सलज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भावभंगी से वही रम जाएंगे फिर हम गमार ग्वालों के पास ये लौटकर क्यों आने लगे तत्र देवी धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दासह होज अंधक और विष्णु वंश यादवों के नेत्र अवश्य ही का साथ करेंगे। आज उनके यहां महान उत्सव होगा साथ ही जो लोग यहां से मथुरा जाते हुए रमा रमन गुणसागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे वे भी निहाल हो जाएंगे मैं तद विध्या करुण अक्रूर जो सावना स्वास्य देखो सके, यह अक्रूर कितना निष्ठुर कितना हृदयहीन है इधर तो हम गोपिया इतनी दुखित हो रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आँखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बनाता आश्वासन भी नहीं देता ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम नहीं होना चाहिए था। रथम् गोपा समाथित रोपाविपेक्षित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 अब हम क्या करें आज विधाता सर्वथा हमारे चेष्टा कर रहे हैं। दैव नदी नाम चलो हम स्वयं ही चलकर अपनी प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगी कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे हरी सखी हम आधे क्षण के लिए भी प्राणवल्लभ नंद नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है युराग ललित स्मित मंत्र लीलावलोक परिभरास गो श्याम सखियों नेता भरी मनोहर मुस्कान रहस्य की मीठी मीठी बातें विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमारे रासलीला को ने रात्रियाँ जो बहुत विशाल थी एक क्षण के समान बिता दी थी अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह व्यथा का पार कैसे पावेंगे चिंतन चिणोत्य मुते कथम भवि एक दिन की नहीं प्रतिदिन की बात है यंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गौवें चलाकर लौटते हैं उनकी काली काली घुघराली अलके और गले के पुष्पहार गों के खुर की रज से ढके रहते हैं वे बासुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तीर्थी चितवन से देख देखकर कर हमारे हृदय को भेद डालते हैं उनके बिना भला हम कैसे जी सकेंगे एवं ब्रुवाणा श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्रीकृष्ण का स्पर्श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 इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गई और उनकी चितवन मुस्कान आदि कुछ कुछ सखी सुखी हुई अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई तथा तप्यतिविख स्व प्रस्थान यद इति ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बढ़ाया क्ष केतुर्यावद्रेणुरथ से चुप्रस्थापिता गोपियों को जब तक रथ की भजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलेखित से वहीं ज्यो के त्यों खड़े रहे परंतु उन्होंने अपना चित्र तो मनमोहन प्राणवल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था निराशा अभी उनके मन में आशा थी निराशान श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली आई परिचित वे रात दिन अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती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 अक्रूरस्ता उम निवेश रथोपरी कालिंद्रदमागत स्नान चरत अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड तीर्थ या ब्रह्म पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे निम्ज तस्मि सलिले जपन ब्रह्म से राम कृष्णो उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगी उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं तौ तो रथस्थो तो कथमिह सुक दुभ ना अब उनके मन में यह शंका हुई कि जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूं अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए जब यहाँ है तो शायद रथ पर नहीं होंगे ऐसा सोचकर उन्होंने फिर सिर बाहर निकाल कर देखा तत्रापि त्रापिच रथ पर भी पूर्वत बैठे हुए थे उन्होंने यह सोच कर की मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा फिर डुबकी लगाई भूयस्तरा सोद्राक्ष तो सिद्धारण परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत श्री शेष जी विराजमान है और सिद्ध चारण गंधर्व और एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्थिति कर रहे हैं सहसत्र सिर संदेव सहसत्र मौलिनम के हजार सिर हैं और प्रत्येक पर मुकुट सुशोभित है कमलनाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलाम्बर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्त्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो तस्ो संगे घन श्याम पीत कौशेयवास पुषम चतुर्भुज शांतम पंदपत्रारुणे क्षण ने देखा कि शेषजी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं चारु प्रसन्न चारु भजनम चारुहास निरीक्षण सुभ्रुन समुणाधरम उनका वजन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है उनका मधुर हास्य और चारु चित्वन चित्त को चुराए लेती है भावे सुंदर और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुगढ़ है सुंदर कान कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली ही है प्रलम्ब पे वर बाहे घुटनों तक लंबी और हृष्ट पुष्ट है कंधे ऊँचे और वृक्ष लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडोल गला गहरी नाभि और त्रिवली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान है बृहत्कटी तटच्रोड़ी करवांग दल सत्क स्थूल कटिप्रदेश और नृतम हाथी की सूढ़ के समान जांघे सुंदर घुटने एवं पिंडलिया हैं एडी के ऊपर की गाठे उभरी हुई हैं और लाल लाल नखो से दिव्य ज्योतिर्मय किरणे फैल रही हैं चरन कमल के अंगुलियां और अंगूठे नए और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं सोमहार मि भ्रातरी कटका कटसूत्र हा। ब्रह्मसूत्र हार नोपोर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 वक्षस्थल पर श्री वत् चिन्ह गले में कौस्तुभ मड़ी और वन माला लटक रही है सुनंद नंद प्रमुख पार्शद्रह्मोत्तम प्रहलाद नारद वसु प्रमुख भागवत सोयम तो पृथक भावे बचोभी नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परमर्षि परब्रह्म ब्रह्मा महादेव आदि देवता सर्वेश्वर मरीच आदि नव ब्राह्मण प्रजापति और प्रह्लाद नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा आठों वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं कृत्या लक्ष्मी पुष्टि सरस्वती कांति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य बल ज्ञान श्री यश और वैराग्य ये सड़ैश्वर्य रूप शक्तियां शक्तियाँ संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति ऊर्जा लीला शक्ति विद्या अविद्या जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति लादनी संबित अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। है सुभृतम प्रीतो भक्त परमया युत भाव परिक्लिन्नालोचन भगवान की यह झाकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई सारा शरीर से से से पुलकित हो गया, प्रेम भाव का होने उनके नेत्र आंसुओं भर गए। गिरा प्रणम्य उद्यालम साणम्य मृध्या अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर